जब तेरवा दिन हुआ तो नामकरण हुआ प्रभु का नाम राम और जो उनसे छोटे थे उनका नाम भरत शत्रुघन और लक्ष्मण ये भगवान के चार अंश हैं स्वयं भगवान है और भगवान के शंक भरत चक्र सुदर्शन चक्र जो है वो शत्रुघन और शेष नाग कौन लक्ष्मण के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 अपने रथ को सुमारग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो ये शत्रुग्ण न हमारे ये हमारी इंद्रिया इन शत्रुओं पर कब विजय पाएंगे बोले है ना राम जी के छोटे भैया शत्रुघन जी ध्यान करो उनका आप इन शत्रुओं पर क्या पालोगे विजय पालोगे अब जब आप शत्रुओं पर विजय पालोगे तो शत्रु जी के बाद आपको दूसरा किन ध्यान करना है लक्ष्मण जी का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 स्वभाव ठीक नहीं है भक्ति में आके जा नहीं सकते हैं। और मारिच कौन है मनी जब मनी राम एक जगह नहीं टिक तो कार्य पूरा होने वाला तो विश्वामित्र जी इन दोनों को ठीक करने के लिए किसे मांग रहे राम को मांग रहे हैं क्योंकि राम ही इन दोनों को ठीक कर सकते हैं साहब स्वभाव को भी ठीक कर देगे और मनी को भी ठीक कर देगे राम जी